शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता ुद्रगात्री तत्पुषा विद्महे महादेवाय धीमहे तनो रुद्रचोदयाद अर्घदे त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वा ऋकुम बधना मामृतम् त्र्यंबक यजामहे सुगंधिपतिदनम उर्वा ऋकुम बधना मुख्यीय मूत इस मंत्र से आचमन मंत्रसे आचमनकराये पय पृथिव्या प ओषधीषु पयो, पयो दिव्ये पयोधा पयस्वती प्रदिश सह्यम इस मंत्र से दुग्धस्नानकये दधि मुखा जिष्णुरस्विन प्रण कृआयुगुंसी तारिशत इस मंत्र से मंत्रसे दधिस्नानक घृतम घृत घृतम घृत पावन घृतन वसाम वसा वसापावन पिबताक्ष हविशि स्वाहा दिश प्रदिश आदिशो विदस उद्दिशो दि दिभ्य स्वाहा इस मंत्र से मंत्रसे घृतस्नानक मधुवाता मधुक्षरती सिंधव मिर्न सतोषधी इस मंत्र से मध इस तीन ऋचाओं से मधुस्नान और शर्करा स्नान कराए इस दुग्ध आदि पांच वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलक ग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत स्नान कराए तदनंतर मानस्तो के मानस्तो के तले मान आयुष मानो घोष मानो अश्वे शुरीर मानो वीरा रुद्रपानो वधिरस्मंत हवामहे इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध गर्दनी अर्पित करें नवोष्णवे चमिषा च नवो निषणे चे सुझिमते च चा नमस्तीक्षणेशवे चाजने च चा सुधन्वने चा सायुधा इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरी धारण कराए याते हेतिर हस्ते ते परिते याेतिधुस्तमस्ते बभूवते धनुयास्म विस्तत्स्वयाज धन्वनो हेतिस्ृणक्त विस्तः इसुधिस्तवास्महिम अवतत्वनुषम सहसा चलेते सुधे विसुलसल्या मुखा शिव न नमस्त आयुधा यानातता उभाभ्याम उदते नवो बाहुुभ्याम तव धन्म इत्यादि चार ऋचाओं को पढ़कर भक्त प्रेम से विधिपूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवी समर्पित करें इसके बाद नव नमस, नमस्ो रथकारेभ्यस्त वो नभो नम कुले भ्या, कर्मारेभ्यस्त वो नमो नभो निषादेभ्य पुंजिष्ठेभ्य वो नभो नमस्विभ्यो इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धिवाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेमपूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं डोली चढ़ाए नमस्थभ्यो रथकारेभ्यो नमो नम कुले कर्मारेभ्य वो नमो नमो निषादेभ्य पुंजिष्ठेभ्य वो नमो नम शनिभ्यो मृगभ्यस् वो नम इस मंत्र से अक्षत अर्पित करे नव पार चावर चव प्रतरणा चोतरणा च नमस्ते च च इस इस मंत्र से, इस मंत्र से से फूल नमः नमः नमस्तीय चु्याचढ़गुर्माय चम आखिदते चकृतते चम स्द्यो धनुष्य वो नमो नभो वहकिदो विचिन्नकेभ्यो नवो नमः इस आनिर्हते मंत्रसे बिल्वपत्रसमर्पण करें नम कपर्दिरे चयुक्तकेश च सहसाक्षा च नमो गिरीश्याय चिविष्टा चमो मेघुस्तमाय चुष्ते चा, चादी चा। मंत्रसे विधि पूर्वक धूप नम आशव चाचिराय चम शीघ्रियाय्याय नम उव्यासनियाम नाया दिव्या इस ऋचा के शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें, तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठा चनिष्ठाय नम चा, पूर्वजा चापर जाय चमो चा, मध्यमाय चापगलभायम चा, जघनियाय चुद्नियाय चा, च इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराये इमद्रा तबसे कपर्दिनेभरा भेवति यथा संसद विपदे चतुष्पे विश्व पुष्ण ग्रामे अस्मरम इस मंत्र के ऋचा से फल समर्पण करे फिर नमो व्रद्याय चोष्ठाय चमस्तलप्याय चेहराय चमो हृद्य्याय चम काट्याय चवरेष्ठाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे तदनंतर मानो महात मानव महात तथा मानस्तुके इन पूर्वोक्त दो मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से ग्यारह रुद्रों का पूजन करें फिर हिरण्यगर्भ भूतस्य जातः पतिरेक आसी सदाधार पृथ्वी दया मुतेमा कस्में देवाय हविषा इत्यादि मंत्र से जो तीन ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाय यह मंत्र जजुर्वेद के अंतर्गत तीन स्थानों में पठित और तीन मंत्रों के रूप में परिगणित है